ण में हम जीते हैं इसकी स्मृति बनती है क्योंकि कोई भी कृत्य पूरा तो होता नहीं अधूरा रह जाता है क्योंकि आधा हिस्सा तो खिलाफ रहता है अधूरा रहता है चोरी भी करते हैं तो आधी आधी मन से होती पूरा चोर आपने देखा ऐसा एक आदमी खोज सकते हैं आप जो पूरा बेईमान तो पूरा बेईमान का मतलब है कि जिसके भीतर जरा भी कहीं ख्याल ना उठता हो कि गलत कर रहा हूँ बुरा कर रहा हूँ नहीं करना चाहिए कहीं कोई दवी आवाज ना कहती हो कि बेईमानी नहीं पूरा बेईमान खोजना मुश्किल और इन बेईमानों की दुनिया में पूरा ईमानदार आदमी भी खोजना मुश्किल है जिसके मन में ऐसा न उठता हो कि कर ही लेते तो क्या बिगड़ जाता था उठता ही रहता इस अंतकरण की अगर मान के चलिएगा तो इसकी स्मृति बनती है क्योंकि अधूरा कृत रहता है अटका रह जाता मन में लगता है पूरा कर लेते जिस अंतकरण की सूत्र में चर्चा है उसकी कोई स्मृति नहीं बनती पूर्ण कृत्य की कोई स्मृति नहीं होती वो होता है और खो जाता है इसलिए चौथी आपसे आखिरी लक्षण कहूं इस अंतःकरण को मानकर आप चलेंगे तो कर्म का बंध होता है क्योंकि कर्म अधूरा होता है और उसके साथ स्मृति बनती है और चिपट जाती है मन में और छूटती नहीं छूटती नहीं अगर कर्म पूरा हो टोटल एक्ट हो कोई स्मृति नहीं बनती कर्म का कोई बंधन नहीं बनता चित्त सदा मुक्त रहता है आपने जो किया है पूर्ण हृदय से वो आपके हृदय पर बोझ नहीं होता इसलिए अगर मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा अधूरे मन से जो किया जाता है वही पाप है और पूरे मन से जो किया जाता है वही पुण्य अगर मुझसे पूछें तो पाप और पुण्य की ऐसी परिभाषा है जो अधूरे मन से किया जाता है वो पाप है चाहे आपने मंदिर बनाया हो अधूरे मन से और जो पूरे मन से किया जाता है वो पुण्य है चाहे आपने चोरी ही क्यों ना की हो हालांकि पूरे मन से चोरी नहीं की जा सकती यद्यपि अधूरे मन से मंदिर बनाया जा सकता है इस का, इस का का शब्द पहला ख्याल ले ले दूसरा शब्द है प्रणव ओंकार ओम ओं। भारतीय साधना के बहुत बहुत रूप है बड़े भेद हैं उनमें बड़ी विपरीतताए बड़े विवाद है जैसे तीन बड़े भारतीय स्वर है साधना के जैन बौद्ध हिंदू तीनों में बड़े सैद्धांतिक विवाद है कहीं कोई तालमेल नहीं दिखाई पड़ता हिंदू मानते हैं ईश्वर को भी आत्मा को भी जैन मानते हैं सिर्फ आत्मा को ईश्वर को नहीं मानते बौद्ध ना मानते ईश्वर को न आत्मा को बड़े मौलिक भेद है लेकिन एक बड़े मजे की बात है कि ओम के संबंध में तीनों एक साथ रांची प्रणों के संबंध में जरा भी विवाद नहीं छोटी छोटी चीज पर विवाद है और कहीं कोई तालमेल नहीं है लेकिन ये ओम शब्द के संबंध में कोई विवाद नहीं है तो लगता है कि ओम जो है वो कोई सैद्धांतिक बात नहीं है वैज्ञानिक बात है और न केवल भारत में भारत के बाहर जो तीन बड़े धर्म हैं यहूदी इस्लाम और ईसाइत ओम के संबंध में उनका भी कोई विवाद नहीं यद्य वो उसको अमीन कहते हैं बस इतना ही फर्क है और ओम जो है और अमीन जो है भाषा शास्त्री कहते हैं वो एक ही चीज है उनमें कोई फर्क नहीं वो सिर्फ भाषा में उस ध्वनि को पकड़ने में फर्क हुआ है इसलिए आपसे ये बात कहना चाहता हूं ओम एक शब्द है पूरे मनुष्य जाति के इतिहास में जिसमें दुनिया के छह महत्वपूर्ण धर्म राजी है जिसे वे स्वीकार करते हैं कि इसमें कुछ है इस शब्द में क्या है इसे हम दो तीन प्रकार से ख्याल में लें एक मनुष्य का मन जो है वो शब्दों का समूह है आपके मन में क्या है सिवाय शब्दों के? अगर आप से हम सारे शब्द बाहर निकाल लें, तो आपका मन नहीं बचेगा आपका मन करीब है जैसे कि प्याज होती सब छिलके बाहर निकाल लें तो प्याज में पीछे कुछ बचता नहीं ऐसे आपका मन है शब्दों के छिलके सब शब्द बाहर निकाल लें तो पीछे क्या बचे मन तो नहीं बचेगा शून्य बचेगा सोचे थोड़ा आपके आपके पास कोई शब्द ना बचे तो आपके पास कौन सा मन बचेगा क्या बचेगा शब्दों का समूह है मन और इसी मन से हम सब कुछ कर रहे हैं बुरा या भला दुख या सुख संसार या मोक्ष जो भी हम कर रहे हैं इस मन से कर रहे हैं ये ओम एक शब्द है शब्द कहना ठीक नहीं एक ध्वनि है क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं शब्द उस ध्वनि को कहते हैं जिसमें कुछ अर्थ हो ओम एक ऐसा शब्द है जिसका कोई अर्थ नहीं सिर्फ ध्वनि लेकिन इस ध्वनि में समस्त मूल ध्वनियों का सार है आ उ म ये तीन मूल ध्वनियां है जैसे मैंने कल आपको कहा कि भारतीय मनीषा को तीन का बड़ा बोध है और जैसे मैंने आपको कहा ब्रह्मा विष्णु महेश ये जीवन के तीन अंग हैं जैसे मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूटॉन या पॉजिटॉन फिजिक्स की दृष्टि में पदार्थ के तीन आधार हैं ऐसे ही भारतीय मनीषा की दृष्टि में आ उ, मा, समस्त समस्त समस्त भाषा वाणी शब्दों के तीन आधार हैं सब ध्वनिया इन तीन ध्वनियों के जोड़ तो मौलिक तीन ध्वनिया ओम में है हम ऐसा कह सकते हैं कि ओम जो है ध्वनि की दृष्टि से एटम ध्वनि की दृष्टि से अणु इलेक्ट्रॉन पॉजिटॉन न्यूट्रॉन तीन विद्युत कणों से मिलकर परमाणु निर्मित होता है पदार्थ का आ उ म तीन से निर्मित होकर जो परमाणु बनता है वो है मन का ओम मन का परमाणु है और सूक्ष्मतम परमाणु है इससे सूक्ष्म कोई परमाणु नहीं हो सकता इसको हम तोड़ दें जैसा कि वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और पॉजिटॉन को तोड़ दें तो फिर हमारे हाथ से परमाणु खो जाता है शून्य फिर पीछे कुछ मिलता नहीं फिर पीछे कुछ पकड़ में नहीं आता सब निराकार हो जाता लेकिन उसके टूटते ही विराट ऊर्जा पैदा होती है जिसको हम अणुविस्फोट कहते हैं वो अणुविस्फोट इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन और पॉजिटॉन के तीनों के अलग हो जाने से इन तीनों के बीच जो ऊर्जा छिपी थी जो अनंत शक्ति छिपी थी इन तीनों के हटते ही रिलीज होती छूट एक परमाणु बम हमने गिरा के देखा है हिरोशिमा पर पांच मिनट के भीतर एक लाख बीस हजार आदमी राख हो गए एक छोटा सा परमाणु जो आंख से दिखाई नहीं पड़ता उसका विस्फोट उन तीनों के जुड़े रहने से उतनी शक्ति उसके भीतर छिपी है छूटते ही इतनी शक्ति बाहर विसर्जित होती है ठीक भारतीय मेधा ने भी क्योंकि भारतीय मेधा ने पदार्थ पर बहुत मेहनत नहीं की क्योंकि उसने लगा कि पदार्थ की मेहनत कहीं ले नहीं जाती पदार्थ पर मेहनत करके भी देख ली तो भी आदमी को कुछ उपलब्ध नहीं होता सिर्फ वहम होता है कि मिल रहा है मिल रहा है मिल रहा है। और हाथ खाली रह जाते तो भारतीय मेधा ने पदार्थ पर मेहनत छोड़कर मन पर मेहनत शुरू की क्योंकि जिस मन को ही सुख दुख होते हैं उसे ही क्यों ना बदल डाले जिन वस्तुओं से सुख दुख होते हैं उन्हें इकट्ठा करने की बजाय जिस मन को सुख दुख होते हैं उसे ही क्यों ना बदल डालें डाले भारतीय उन होते उनसे सुख नहीं मिलता जिनसे दुख मिलता है उनको अलग करके भी देख लिया अलग हट जाने पर दुख किसी और से मिलना शुरू हो जाता है लेकिन समाप्त नहीं होता अंत पाया कि वस्तुओं से सुख दुख का कोई सीधा संबंध नहीं है सुख और दुख के लिए वस्तुएं सिर्फ खूंटियों का काम करती हैं। घर में हम जाते हैं खूंटी पर कोट टांग देते हैं। अगर खूंटी ना मिली तो दरवाजे पे टांग देते दरवाजा ना मिला खिड़की पे टांग देते हैं कोट कहीं ना कहीं टंगता ही है खूंटी से कोई बहुत प्रयोजन नहीं है इसलिए खूंटी तोड़ दो बड़ी कर लो कुछ फर्क नहीं पड़ता कोर्ट टंग जाता है भारतीय मन ने जाना की वस्तुएं केवल खूंटियों का काम करती है और मन उन पर टंगता है कोर्ट की तरह तो अगर दुखी मन है तो हर खुंटी पर दुखी हो जाता है सुखी मन है हर खुंटी पर सुखी हो जाता है शांत मन है हर खुंटी पर शांत रहता है अशांत मन है हर खुंटी पे अशांत हो जाता है इसलिए सवाल खुंटियां बदलने का नहीं इस मन को ही बदल लेने का है तो मन की खोज शुरू की और मन की खोज में जो विश्लेषण उन्हें लगा उसमें उन्होंने पाया कि ओम जो है प्रणव जो है वो मन का परमाणु है क्या इस परमाणु का भी विस्फोट हो सकता है अगर हो सके तो इस परमाणु से भी ऊर्जा पैदा होगी क्या इस परमाणु का भी एक्सप्लोजन हो सकता है योग कहता है हो सकता है और इसका अगर विसर्जन हो जाए अगर ये टूट जाए तो भीतर ऊर्जा पैदा होगी भीतर अग्नि पैदा होगी और वही अग्नि व्यक्ति को उसके अहंकार को उसके कर्मों को उसके पापों को उसके पुण्यों को उसने जो भी किया है उसके अतीत को उसके समस्त बोझ को उसके समस्त भार को राख कर देती है यही अग्नि अब इस सूत्र को हम ज्ञानी लोग अंतकरण को नीचे की अरणी बनाते हैं और प्रणव को ऊपर की और इन दोनों से ज्ञान के मंथन का अभ्यास करते हैं इससे जो ज्ञानाग्नि पैदा होती है उसमे अपने समस्त दोषो को जलाकर संसार बंधन से छूट जाते आपने शायद देखी हो दो लकड़ियों को रगड़ के आग पैदा हो जाती दो सूखी लकड़ियों को रगड़ के आग पैदा हो जाती उन पुराने दिनों में जब ये उपनिषि लिखा गया तब आग को पैदा करने का वही सर्वसुलभ उपाय था या तो चकमक का पत्थर होता है उनको दो को रगड़ो या अरणी विशेष तरह की लकड़ी होती उन दोनों को रगड़ो तो अग्नि पैदा हो जाती है तो यह सब प्रतीक है इस प्रतीक में ऋषि ने कहा है कि अंतकरण को नीचे की नीचे की लकड़ी और ओम को ऊपर ऊपर की की लकड़ी, की और इन दोनों की रगड़ से जो अग्नि पैदा होती है वो अग्नि व्यक्ति के समस्त अतीत को समस्त कर्मों को समस्त अज्ञान को जला के लाख कर देती है और व्यक्ति मुक्त हो जाता है तो ओम एक अरणी इस ओम का आंतरिक उच्चार उसकी लिए से बात करूंगा पहला बात पहली बात अंतकरण की खोज क्योंकि आपका जो चौथा सामाजिक अंतकरण है उसमें आग माग बिल्कुल पैदा नहीं हो सकती उसमें कुछ पैदा नहीं हो सकता वो अरणी नहीं बन सकता इसलिए मैंने अंतकरण की इतनी बात आपसे की पहले इस अंतकरण की खोज फिर ओम का आंतरिक उच्चार तो ओम को हम तीन तरह से उच्चार कर सकते एक तो जोर से ओठों के द्वारा वो बहि उच्चार है फिर हम ओंठों को बंद कर लें जीभ का भी उपयोग ना करें लेकिन भीतर मन में ही उच्चार करें वो नंबर दो का उच्चार है वो मध्य का उच्चार है फिर एक तीसरा और आंतरिक उच्चार है जब हम न तो ओठों का उपयोग करें न कंठ का उपयोग करें न मन का उपयोग करें और सिर्फ ओम गुंजता रह जाए जब ये तीसरा उच्चार संभव हो जाता है तो ओम की जो परम आणविक स्थिति है वो हमारे हाथ में आ जाती और नीचे का अंतकरण हमारे पास हो और ये ओम की परम आणविक सूक्ष्मतम मात्रा हमारे साथ हो तो इन दोनों की रगड़ से जो अग्नि पैदा होती है तो वही ज्ञानाग्नि तो पहले तो उच्चार करके बाहर ही ओम का अभ्यास करना होता है। पहले तो ओंट से ही वाणी से ही ओम का उच्चार करके अभ्यास करना होता है। फिर ओंठ बंद कर लें, फिर मन से ही उच्चार करें प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग समय लगता है इंटेंसिटी पर त्वरा पर निर्भर है कितनी तीव्रता से तो जल्दी भी हो जाता सगनता से कितनी प्यास से तो जलती भी हो जाए फिर जब मन का उच्चार इतना सहज हो जाए कि आप कोई भी काम करते रहें और मन का उच्चार चलता रहे आप भूल जाएं तो भी चलता रहे हो जाता है आप रास्ते पे चल रहे हैं उच्चार चल रहा है आप काम कर रहे हैं उच्चार चल रहा है भोजन कर रहे हैं उच्चार चल रहा है फिर तो धीरे धीरे ऐसी हालत हो जाती कि आप बात भी कर रहे हैं तो उच्चार चल रहा है जब उच्चार इतना स्वाभाविक हो जाए कि आप सो भी रहे हैं उच्चार चल रहा है सोते हैं तो भी उच्चार चलता रहता है सुबह नींद खुलती है तो जो पहली बात स्मरण में आती है वो उच्चार का अनुभव आता है उच्चार चल रहा है और सुबह पता चलता है कि रात वो चलता ही रहा स्वामी राम अमेरिका से वापस लौटे तो सरदार पूर्ण सिंह उनके पास थे हिमालय में एक रात आधी रात दोनों एक कमरे में सोए हैं पूर्ण सिंह को नींद टूट गई अचानक राम राम की आवाज कमरे में सुनाई पड़ी तो वो बहुत हैरान हुए कि क्या रामतीर्थ जग रहे हैं राम का उच्चार कर रहे हैं गए तो रामचर्र सो रहे हैं उनकी नाक से गर्राटे की आवाज आ रही वो तो गहरी नींद में पर आवाज आ रही क्या कोई मकान के आसपास आवाज कर रहा है डरे हुए बाहर गए टार के सब तरफ देखा एकांत वन है कहीं कोई नहीं है खाली है दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं पड़ता लेकिन वरंडे में जाने पर पता चला कि आवाज थोड़ी कम हो गई भीतर आया तो आवाज बढ़ गई तो समझ में आया कि आवाज तो कमरे के भीतर ही हो रही लेकिन कमरा तो एक ही है बिस्तर के दोनों के नीचे झांक के देखा कहीं कोई नहीं झांक के जब देख रहे थे तो राम के खाट के पास गए तो वहाँ आवाज और ज्यादा मालूम पड़ी तो राम के हृदय पर कान रख कर देखा तो पता चला वहाँ आवाज आ रही पैर के पास रख कर देखा तो पता चला आवाज आ रही हाथ के पास रख कर देखा तो पता चला आवाज आ रही राम की एक आवाज पूरे शरीर में ध्वनि हो रही गबरा गए चौक के राम को उठाया कि क्या हो रहा तो राम ने कहा इसमें क्या बात है बहुत दिन से चल रहा है पहले मैं भी चौक जाता था खुद ही चौक जाता था कि कोई दूसरा तो नहीं कर रहा क्या हो रहा लेकिन अब ये सहज हो गया ये भीतर चलता ही रहता चलता ही तू तो थोड़ा शांत रहा होगा इसलिए तुझे सुनाई पड़ गया शांति से सोच जब ऐसी अवस्था बन जाती है तब तीसरी संभावना अलग किया जा सकता है की मैं करूंगा ही नहीं अपनी तरफ से शांत बैठ जाऊंगा मैं करूंगा ही नहीं ना ऑट से न मन से मैं कोई संकल्प से कुछ करूंगा ही नहीं तब अचानक पता चलता है की आवाज तो हो रही मैं सुन रहा हूँ कर नहीं रहा हूँ जब मेरे ही भीतर मैं सुनने वाला हो जाता हूं करने वाला नहीं तब परम आणविक स्थिति ओम की उपलब्ध होती है तब अरणी बन जाता है ओम, ओम और तब इस ओम का जो विस्फोट है, नीचे की अंतःकरण की अरण से टकरा के जो विस्फोट होता है वो विस्फोट व्यक्ति के भीतर सब सब जो व्यर्थ है सबको जला जाता है उसके बाद व्यक्ति वही नहीं है जो उठा दूसरा हो गया यह दूसरा ही जन्म है पुराना आदमी समाप्त ही हो गया इसका उससे कोई लेना देना ही नहीं इन दोनों के बीच कोई continuity, कोई भी नहीं है वो गया ये दूसरा ही है और जब तक ऐसी अंतर अग्नि न जल जाए तब तक व्यक्ति संसार के बंधन से मुक्त नहीं होता अंतिम बात हमारे भीतर अस्तित्व ने वो कुंजी रख दी है जिसका हम कभी भी उपयोग करें तो मुक्त हो सकते हैं